शंकर कृष्ण मुखा जाने मुखारेन्देश शंकरचार्य बंद श्रो वंदे भगवंद मुक्ति दक्षिण शांति शांति शांति <Sýsthany> योग अनुष्ठान करने से जिसका अनुसरण थोड़ा इच्छा लगी होकर अंत प्राण शुद्धि ज्ञान अनुष्ठा ज्ञान युग प्राप्त होने पर ज्ञान है। तो तो जिते जिते है। होता है और पुण्य पाप आपको जीते क्या कर देता है जीवन जीवनभूत होता है जन्मग्रंथ मिलने करके विदेश कब को प्राप्त करता है प्रार्थकर्म के अंत में टीका ने आगे कहा बुद्धि प्राप्ति का आलम प्रश्न पूर्वक है ऐसे बुद्धि प्राप्ति का काम कब ऐसे बुद्धि की प्राप्ति होगी प्रश्न का स्पष्ट करते युवा जनित सब शुद्धि का बुद्धि सदा प्राप्त प्राप्ति सदा प्राप्त सत्य के प्राप्ति होती है प्राप्त होते पहले होगा प्राप्त योग अनुष्ठान कर्मयोग अनुष्ठान करने से उससे जनित है सत्व शुद्धि सत्य अंतगण अंतगण की शुद्धि अंतगण शुद्धि से जात होती है अंत शुद्धि जा सत्य शुद्धि या बुद्धि ज्ञान ये जो बुद्धि है परमार्थ बुद्धि आत्मबुद्धि ब्रह्म ज्ञान कदा प्राप्ति होती प्राप्त होगा इस ये टीक्य ोहक यदा मोहकलि बुद्धिर्गति क्यों बुद्धिष्यति तथा दंताेदा कंधा निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत से मोहकलम बुद्धिर्जटिति निर्वेदम यदा ते तब मोह कलिलम मोहानम कलिल गहन गहन मोह यदा से बुद्धि मोह कलिलम व्यती कर जब आपकी बुद्धि ये मोह गहन को अतिक्रांत हो जाए महात्मा का विवेकुष था इससे बुद्धि अतिक्रमण कर लेंगे तथा सोतव्य से निर्वेदम घंट प्राप्त करो वैराग्य अंतु अनुपर वैराग्य प्राप्त होता है सोतव्य से आत्मशास्त्र को शोर करके बाकी विषय में सबसे वैराग्य को प्राप्त कर दु वैराग्य को प्राप्त होने तो पर आगे बुद्धि के आगे होगा आगे सोच में विद्रोह हो गया होगा बुद्धि के प्राप्त अंत शुद्धि तो देखने का नहीं। टीका नहींतम श्रोतव्यम दुष्टम द्रष्टव्यम जो सुनर्स लिखा गया देखेंगे इतिहाद फलाभिलास प्रतिबंध फल इच्छास प्रतिबंध से न होता बुद्धि ऐसे बुद्धि सांख्य बुद्धि नहीं होगी संख्या है यदा ते बुद्धि मोहकलोक अतिग्रम कले विवेक परिपकावस्था काल शब्द न उच्य थे, का थे। यहां काले।, काले किस काले में विवेक परिपाक अवस्था विवेक परिपक्व हो जाए कालुष्य दोषपरिवसाय दर्शय ऋष्टी ये कलुष्य है ये दोष में दो से कैसे मोहात्मक अविवेक रूपम कालुष्य मोह कलिवेक अविवेकूप कालुष्य मोह अविवेक दोष क्या करता है ये न आत्मात्म विवेक बोधम कलुषीत विषय प्रत्येत प्रवर्त यही अविवेक होने से ही कालुष्य आत्मात्म आत्मान विवेक बोध को कलुष करता है दूषित करके अविवेक होने से विषय प्रति अंतक प्रवृत्त अंतकोण विषय के प्रति जाता तो तो तो जाती है ये ज्ञान के कारण मोह के कारण तब अनर्थ रूप कालुष्यम तब इतना पुनर्वचन तत्व बुद्धि व्यतीक्य बुद्धि है तुम्हारा बुद्धि जो कर व्यतिम करम कल शुद्ध भाव आपत्स्य शुद्ध हो जाए बुद्धि क्या बुद्धि शुद्धि फल से विवेक से प्राप्त वैराग्य प्राप्ति बुद्धि शुद्धि का फल है विवेक आत्मा अनात्म विवेक अरे विवेक प्राप्त होने से वैराग्य प्राप्ति वैराग्य प्राप्ति दशे वैराग्य नहीं है तो विवेक भी नहीं हो पाता ठीक विवेक होने पर ही वैराग्य और वैराग्य विवेक हो तो बुद्धिशुद्ध तो बुद्धि वैराग्य प्राप्ति नहीं होती तो बुद्धि शुद्ध नहीं हुई बुद्धि का ये चिन्ह है वैराग्य हो जाना तथा तस्मीन काले जनता गाप्त से निवेदन वैराग्य जो शुद्ध हो जाएगा बुद्धि शुद्धि हो जाएगी तो वैराग्य को प्राप्त करो श्रोतव्य से शुत से तथा श्रोतव्यम शुतम से निष्फल प्रतिबद्ध कर योग्य जो सुनावा जो कुछ सब कर्म जितने सब कुछ स्वर्ण करके जो कुछ करना था सब व्यर्थ हो जाए ठीक है अतिरिक्त शास्त्री आज सदन बुद्ध अध्यात्म शास्त्र वेदांत शास्त्र व्यर्थ हो जाए वैराग्य अध्यात्म शास्त्र अतिरिक्त जितने शास्त्र पाले बहुत शास्त्र अध्ययन करते थे न्याय वैशेषिक सांख्योगी ने सब रभी वो आर्थिक दर्शन नहीं पड़ते कि अन्य ग्रंथ सब बहुत पड़ते हैं भौतिक भौतिक शास्त्र बहुत पड़ते जितने ये कुछ प्राप्त करने के लिए ये तो लौकिक के लिए और तो स्वर्ग आदि के लिए जितने शास्त्र अध्यात्म शास्त्र छोड़कर बाकी जितने सब तो उससे वैराग्य हो जाएगा अंतगण सिद्ध होने पर उत्तम तो वैराग्य में उसको स्पष्टीकरण करते तो स्वतः भी जितने सब निष्फल हो जाएगा उसे तो कोई प्रोविजन नहीं यथ विवेक सिद्ध आत्मा अनात्म विवेक हाँ सिद्ध हो जाने पर सर्वस्वी अनात्म विषय नैषफलम प्रतिभा वैराग्य जो हो जाएगा बाकी जितने शास्त्र भी जितने कर्तव्य जितने कर्म सो अनात्म विषय संसार का आकत होता आत्म प्रतिग्र नहीं जितने सोनात्म विषय सो निष्फल हो जाएगा नैषफल्यम दान होता है सब देखा निष्फल है कोई जरूरत नहीं बहुत कुछ संसार विषय में बहुत आनंद जी संसार में करना चाहता तो करते करते मैथमेटिक्स मारते में नहीं बहुत जाना क्या कर पाता है कुछ एक कोई तो प्राप्त कर सकता है अपराध तो बहुत ही कोई एक विद्या किसके पास है तो अपराध तो बहुत ही एक कौशलता किसी में है तो अकौशलता बहुत नहीं कोई वाद्य बजा बजा जानता है सुंदर बजा लेगा गीत नहीं बोल पाएगा कोई बोल लेता है अच्छा नृत्य नहीं कर सकता है कोई नृत्य वाद्य आदि कर सकता है और अन्य कुछ कारणों में बिल्कुल खेल खेलने चाहता है कोई खेलने में बड़े आगे बढ़ जाता है और कोई शास्त्र विषय में ज्ञान है गणित है इसमें कुछ नहीं आता कोई इसमें बहुत आता है कोई डॉक्टर बन गया बड़े अच्छा है किन्तु नहीं जानता बहुत विषय एक डॉक्टर का औषध विषय में अच्छा जान लिया और नहीं जानने के लिए दा? कितने विषय बाकी रहा कितने रहा अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़े अच्छे वकील और उनके पास सामने सत्येंद्रपुरी जी कभी स्वास्थ्य खराब है वो लेकर ने पूरा डॉक्टर कुछ बताया ये सत्येंद्रपु जी देखो ऐसा नहीं करना ऐसा करना या तो फिर फिर उके देखिये स्वामी जी आप जो जानते हैं मैं नहीं जानता और मैं जो जानता हूँ आप नहीं जानते और डॉक्टर जो जानते हैं हम दोनों ही नहीं जानते चाहते जो के डॉक्टर के पास है इसे करना चाहिए हमारे आपका कुछ नहीं किया है वो, वो फिर भी है समी जी है तो इसे लौकिक में कुछ करने पर भी कुछ कोई जान सकता है बहुत तो हमने जब वो विवेक हो जाता है बहुत कुछ है सब उसमें वैर के देखते कुछ जरूरत नहीं नहीं तो जगत से बहुत चीज जानने के लिए उसमें कोई नहीं ज्ञान सोचा बहुत ही कुछ बाकी है ये कि विषय में एक व्याख्यान में ही ज्ञान पर्याप्त होने के लिए कितने पर्यटन सारा जीवन भर पंडित होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं उदरग्र उदर हो जाता है यही ग्रंथ में आगे चलने के लिए चाहते उसमें भी सारा जीवन उसमें पठन पाठन करते करते तब तो भी विस्मरण हो जाता है कहीं कुछ उदरद्र हो, हो जाता है हुआ है बहुत विद्वान ही राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है व्याकरण में कभी कुछ प्रश्न लिख कर देते कुछ दिया तो उसमें थोड़ा सा इधर करोगे फिर दोबारा प्रश्न में लिखा तो उनके शिष्य को फिर हमारे पास भेज करके फिर बताए ऐसे हो जाता है कभी सब जानने पर भी कभी इधर जाता अपने पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ हो जाता है लघु कौन दी पढ़ो पढ़ो पढ़ कर पूरा पढ़ लो फिर लोगों कौन दे क्या प्रश्न कर दो अंत में अनात्म शास्त्र से वैराग्य विवेक निश्चय हो बनता है निष्फलन कर तो दी इसलो को बोला ये अंतमान शुद्धि का चिन्ह है वैराग्य विवेक हो गया आत्माना आत्मान विवेक तब तो उसका कार्य वैराग्य वैराग्य है तो विवेक होगा तो अंत को जब वैराग्य दुर्घ नहीं है तो अभी अंतकशुद्ध नहीं अंतर सिद्धि बुद्धिशुद्धि विवेकवैराग्य सिद्धाशुद्धि अंतरशु विवेकवैराग्य सिद्धि वैराग्या वैराग्य सिद्धि पूर्वक्तुद्धिप्रा दृष्टि तो बुद्धि नव सांख्यबुद्धिराल नहीं बताया संकटे यो कली बत्वेक प्रजा कदा कर्मयोगज फलम अवास्यामी के तुम मोरो कली लगेज मोह का गहन का अतिक्रम करेंगे लब्धात्म विवेक ज प्र आत्म विवेकजन्य प्रज्ञा लब्धा स लब्धात्म विवेक प्रज्ञा आत्म विवेकजन्य प्रज्ञा प्राप्त होने पर कदा कर्मयोगजन फलम कर्मयोग जातम फलम कर्मयोग पहले करने पर ही अंत कर्ण शुद्धि विवेक वैराग्य होने के बाद परमार्थ योगम अवापी परमार्थ योग्योग ज्ञान योग कौ प्राप्त करूंगा अवापश्यामी अवापस अवाप्यामी चेत सुन टीका प्रागुत विवेकादि युक्त बुद्धे आत्म स्थरीय प्रकृत बुद्धिशुद्धि क्या यदि विवेकादिव बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए तो परमार्थ योगों को प्राप्त हो जाए इनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं है प्रतिपन्नाते प्रतिपन्ना प्रतिपन्नाते यदा यदाती निश्च यदा समाधा समाधा वचला निश्चय सामदावला बुद्धिस् सवला बुद्धिस् प्रतिपन्नाते यदा सदासीुति प्रतिपन्ना समाधा वचला बुद्धिस् तदा ते प्रतिपन्ना बुद्धि यदा अचला स्थापना तदा सोग्यसी अच्छा ते श्रुति प्रतिपनाबु श्रुति में क्या विक्षिप्तबुद्धि दिशा निश्चरा स्थापित आत्म विषय में विक्षिप रहित तो अगर स्थिर हो जाएगी तब तो समाधु समाधि का आत्मा योगम अवस्थ समाधि में योग को प्राप्त करेगा आत्मा विषय में योग को ये बुद्धि योग को प्राप्त करोगे शुक्ति के द्वारा विपृतिपन्ना विभिन्न अलग अलग विक्षिप्त है नाना मार्ग सुन करके भवन बहुत प्रकार साथी साधन संबंध सुन सुन करके कर्मकांड सुन करके विभिन्न बुद्धि विक्षिप्त है जब स्थिर हो जाएगी आत्म विषय विवेक स्थिर हो जाएगी तो समाज को मैं आत्म नहीं जीवक अलाप्यू तब अचानक जीव स्थिर जीवन को प्राप्त करोग श्रुति भी प्रतिपन्ना श्रुति के साथ विविध प्रतिपन्न ठीक है कुस्तम काल विशेषाख्यम वस्तु तत्स न तत्व तू तो मतलब काल विशेष वस्तु को सुनो बुद्धि श्रुचि विप्रतिपन्न तो विषय देतीपन्न विरुद्ध केसे विक्षित होती अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रूचि भी प्रवण विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना येपन्ना अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन सूची साध्य स्वर्ग आदि साधन यागा अनेक प्रकार के संबंधों को प्रकाश न करने वाले कथन का यजय स्वर्गीय काम हो स्वर्ग काम हो चित्र ज पशु का आम हो पशु चाहता है चित्र आयोग करे कालीरिया वृष्टि काम वृष्टि की इच्छा तो कार्यरिया करे विभिन्न दिया प्रकार से आगे साध्य साधन इनके सी प्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना अथ विभिन्न सूची सुन करें ये चाहे चाहे खाद्य साधन समझ विक्षिप्त बुद्धि विक्षिप्त संक्षिपति नाना प्रतिपन्न पाठ नाना प्रतिपन्न सुना प्रतिपन्न संक्षिपति विक्षिपता बुद्धि दिया था ये बुद्धि स्थिर हो जाएगी स्थिरीभूता होती निश्चय विक्षेप चलन बजता विक्षेप नहीं चलने शांत हो जाएगी ऐसे बुद्धि मन कर समाध हो ये अबास्यति समाधि क्या था समाधि चित्तम समाधि आत्मा समाधि जिसमें चित्त का समाधान करते आत्मा ही यहाँ समाधि तस्मिन आत्मा पहले समाध हो नवी जित समाधि अंतर्गण क्या था यहाँ समाधि आत्मा तस्मिन आत्मा इतने तथा आत्मा में अचरा तथा विकल्प वर्गीता बुद्धि स्थिर हो जाएगी विकल्प ही बुद्धि तदा प्रश्न काले योग अवापस जो अंतक चलन रहित हो जाए तब विवेक जा प्रज्ञा को तो प्राप्त करोगे योगम अवापस विवेक समाधि प्राप्तिस विवेक ज्ञान को समझे प्राप्त करोगे इकाय अलीर ये मोहकलम बुद्धि कैसे भी विपत्तिपना जब स्थिर हो जाएगी ये दो हेतु होगी जब मोह बुद्धि तुम्हारे मोहों को अतिक्रमण कर लेगी विवेक वैराग्य होकर अंतम शुद्ध हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा अब दूसरा है जब बुद्धि स्थिर तो हो जाएगी ये दो हेतु हो उसके अनुसार वैराग्य परिपाक अवस्था काल स्वतार पर वैराग्य पक्को हो जाएगा पहले वैराग्य होता है विवेक अभ्यास से वैराग्य पक्को हो जाए तब आत्मा बुद्धि स्थिर होगी कल्पना नश्चल्यम विष्पराहित नश्चल्यम अचल मतलब राहित मतलब भ्रम नहीं विपर्य नहीं विकल्प नहीं है मतलब संचय रहित यहाँ चेतना वचना बुद्धिस्तरा विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा प्रागुता बुद्धि समाधि तत्व तो निष्ठा संन्यासी नो ज्ञान निष्ठा विवेक द्वारा जो प्रज्ञा बुद्धि हुई प्राप्त हुई बुधि समाधि प्रागुता बुद्धि समाधि तत्र निष्ठा सन्यासी ज्ञान निष्ठा उसमें निष्ठा ये ज्ञान निष्ठा प्रस्न का है सन्यासी प्राप्ति वचनम ये ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का कथन यही प्रश्न बीज प्रश्न का मूल कारण पृछतः अर्जुन से ये पूछने वाला अर्जुन का अभिप्राय करते है प्रश्न प्रश्नबीजम प्रतिलब्ध प्रश्न का बीज है प्रश्नबीज क्या है ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का वचन विजय ज्वार प्रज्ञा हुई कृष्ण निष्ठा है समाधि सन्यासी की ज्ञानिष्ठा कुछ प्राप्ति का प्रति वचन हो गया तथा न प्रश्न का बीज प्रश्न प्रश्नबीज का पृछ तो अर्जुन स लब्ध प्रश्नबीज प्रतिलब्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञ लक्षणं बहुत तरह लब्ध साम प्रज्ञा य थल समाज का ज्ञान समाज ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ समाधि सामाजिक उसका लक्षण बहुत से आभ तो निश्चय जाने की चाहते इसका लब्धा दाते हैं नाधो अथवा आत्मनि समाधान वा प्रज्ञा परमार्थ दर्शन लक्षण ये नत्मा आत्मनि समाधान वा अथवा समाधि के द्वारा प्राप्त समाधो अथवा समाधान प्रज्ञा समाधि में प्रज्ञा का समाधि के द्वारा प्रज्ञा प्रज्ञांतर तो परमार्थ दर्शन दक्षिण ज्ञान जिससे प्राप्त हो गया वह लक्ष्य समाधि प्रज्ञा इसे ज्ञान का प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच अर्जुन उच स्थित प्रज्ञा सेशव सेश किसी व्रजेत कि किं किं समाधितस्य किं किजीत चार प्रश्न समाधितस्य के भाषा सामजती समाधितः समाधि में स्थित चित्र प्रज्ञस प्रज्ञा से प्रज्ञा ज्ञान पहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान जिसको हो गया ऐसे ज्ञान नहीं क्या समाधि तस्तृत प्रज्ञ से कहा भाषा समाज में स्थित चित्र प्रज्ञा वो तो कुछ नहीं बोलता है भाष्य थे अनया भाषा अन्य लोग उसको कैसे कहते कथम अन्य रुचे तो सैन्य नहीं अन्य उसको कैसे क्या चाहते कैसे इसका लक्षण है किस प्रकार चाहते सही प्रश्न हो गया दूसरा स्थित भी किम प्रभाषित स्थिति से किम प्रभाषित स्वयं कैसे व्यवहार करता है समाधि में स्थित तो व्यवहार नहीं करता है विक्थावस्था में कैसे प्रभाषित अन्य से कैसे भाषण करता है और किमा तो जब जब समाधि करने के लिए फिर व्यवहार छोड़ के बैठता है कैसे प्रकार से समाज में स्थित होने के लिए बैठता है किमा सीता और वो जब विक्षेप होता है व्यवहार होता है तो क्यों रजे था कैसे व्यवहार चलना है कैसे करता लोगों के तीन प्रश्न कितव जी कैसे करता है और एक प्रश्न है कि समाज में है उसको हमने लोगों कैसे कहते हैं उसका लक्षण है कैसे चार प्रश्न है समाज पूर्व श्लोक से आत्मा लें पूर्व श्लोक में तो समाज में अपना है यहाँ समाधिकार अपना समाधि में स्थित ज्ञान समाधिक समाधि अनुष्ठान में स्थित अथवा समाधि में आत्मा में स्थित ये भी हो सकता है ब्रह्मो मिच्ची मिच्ची में स्थित अथवा हमसे ब्रह्म ऐसे जो निश्चित निश्चित साक्षात्कार ज्ञान उसमें स्थित है समाधि अवस्था जैसे समाधि और विख्यान दो अवस्था है जब समाज में स्थित रहे तो समोह कैसे उसका स्वभाव स्वरूप रहे और जो अत्थान है समाज में ही ज्ञान होने के बाद कभी व्यवहार करता है कभी कर समाज में रहता है तो समाज में जो रहता है शांत तो होकर की कुछ व्यवहार नहीं करता है और कुछ उपदे से व्यवहार करता है तो उसका व्यथान होता नहीं करेगा उद्योग तो सब लेकर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा प्रज्ञा कैसे पामअ परम्परा प्रज्ञा यही ज्ञान प्रज्ञान। प्रज्ञान है पामक्ष्मी परम्परा ऐसे ज्ञान जिसको स्थिर अवेत प्रज्ञा सस्थित प्रज्ञा है का भाषा का भाषण तो किम भाषण भाषण का भाषा वचनम अर्थात कथम अशो परिर्भाष्यो स्वयं समाज में स्थित है तो व्यवहार नहीं करता है पर ही अन्य कैसे उसको बोलते हैं किस प्रकार समाजित तस्वीर समाजो स्थित केस समाज व्यवस्था में स्थित है प्रश्न प्रथम प्रश्न हुआ दूसरा स्थिति तथित प्रज्ञ स्वयं वा किम प्रभाजित दूसरा प्रश्न हो गया स्वयं कैसे बोले टीका नहीं भाषा तत्कार अनुरोधी नवश्य किमित अश्विधि ज्ञा से तो उसकी भाषा तो उसके, तो उसके कार्यक्रम का से हो जाएगा उसके लिए क्या पूछना है कथम उसके कथम अशोपरीर तो। भाष्य थे उसकी भाषा नहीं असो अशोपरीर कथम भाष्य थे लोग उसको कैसे कहते हैं कथम ज्ञान निष्ठ से लक्षण निष्ठा साधन बहुत सारे ज्ञान निष्ठा ज्ञानी के लक्षण कर्तन करने के लिए प्रश्न का कथन कर दिया और तनिष्ठा ज्ञान निष्ठा के साधन की होते समाधि तस्य जानकृत सीर्तित सामे स्थित लक्षण तस्वर्थक्रिया पृछति अर्थक्रिया प्रयोजन के, तो समाधितस्या। समाधितस्या के, के, अर्थ के क्या कर्ता है कि प्रभाषेत आसन भ्रजन तथा कथम भाषण में से वश्न तीस प्रज्ञ अने श्लोक पृछते लक्षण अर्जुन पुष्ट कार्य लक्षण प्रश्न है पहले स्थित प्रज्ञा के सामने के द्वारा कहा जाता है भाष्य से भाषा लक्षण है उसका लक्षण समाज में स्थित दूसरा स्टित्व ही जो स्थित प्रज्ञा कैसे भाषण करता है और कैसे बढ़ता है कैसे भजन चलता है ये समय तो उसका व्यवहार कैसे करता है जब चित्र निग्रह करने के लिए निग्रह करता है तो बढ़ता है और निग्रह जो नहीं होता है तो विषय सेवन करता है प्रारंभिक अनुसार ब्रजट मतलब विषय ग्रहण करता है व्यवहार करता है कैसे आचित्यकार विक्षित चित्र को निग्रह करके चित्त रहता है तो कैसे करता है ये सब इससे साधना हो जाएगा क्या करता है कैसे करता है ज्ञान में समाधिक समाधि सामधिंक आता है विग्रह विग्रह सामधान साम की ये समाधि है आ, नहीं। जो समाध वो आत्मा जो आत्म सामे सी आत्मा एक तो समाधानम समाधि श्लोक खोल प्रतिवनमि सात कल उत्तर कथन करने के लिए पहले भूमिका करते वाक्य में जो ही आदित्य एवं सन्न से कर्माणी पहले से ही मतलब ब्रह्मचारी अवस्था में से ही कर्मानी संयस ज्ञान योग निष्ठाया प्रभुत् ज्ञान योग निष्ठाएं प्रभु हो गया वैराग्य होगा इसमें त्याग संन्यास कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा में प्रभुत्व होगा जस्त कोई कर्मयोग में कर्म प्रभुत् वैराग्य कर्म करके तय स्थित दोनों में से जो स्थित प्रज हो पहले से ज्ञान हो अथवा कर्म ज्ञानयोग्य प्रवृत्व अथ कर्मयोग प्रवृत अंतुद्धि विवेक वैराग्य होकर ज्ञान दोनों योगा दुनम से प्रजहतीभ्य आध्याय स्थित प्रजक्षण साधन च उपदश्यते जिस लोग प्रजा हाथी अथाक्रमण वहां से लेकर के अभ्यास समाधि पर्यंत स्थित प्रज्ञा का लक्षण भी कहते हैं और साधन भी कहते हैं टीका मेरा यो ही शब्द है ना कर्म संन्यास कारणभूत विरागता विरागता संपत्ति सूचे ये आदित्यव संस शब्द से संन्यास का कारण कर्म त्याग का कारण क्या कर्म फल की इच्छा नहीं सब तो कर्म संन्यास करता है तो कर्म संन्यास का क्या खाली इच्छा नहीं कर्म का फल नहीं चाहिए तो वैदिक कर्म के कर फल नहीं लौकिक कर्म फल चाहते है ये अति मूल है कर्म किसी भी कर्म पर नहीं चाहता है तो कर्मसन्यास करना अर्थात उसके पहले ऐसा न इच्छा का अभाव हो वैराग्य हो वैराग्य कारण है इसलिए कर्मसन्यास का कारण भी तो विरागता संपत्ति सूचे योगी ही है आदि तो योग त्याग कर देता है मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था में ही वर्य के दिल हो गया तो संन्यास कर्म त्याग कर देता है ज्ञान में व योग ब्रह्मात्म भाव प्राप्त होता है, ज्ञान योग निष्ठा का है ज्ञान में व योग ज्ञान योग तो ज्ञान में तो योग कैसे होगा विज्ञा पे अनियमित होगा तो ज्ञान कैसे योग होगा जब ब्रह्मात्म भाव प्राप्त होता है, ज्ञान होने से ब्रह्मत्मा भाव को प्राप्त तो हो जाता है ब्रह्म भाव ठीक है ब्रह्म भाव प्राप्त होता है तस्में निष्ठा इसमें विभ्रम होता है अच्छा ब्रह्म भाव ब्रह्मात्मा भाव ब्रह्म भाव ब्रह्म भारत प्राप्त होता है तस्में निष्ठा परिश्रमा तस्या पर में स्थिर हो जाए ज्ञान कर्म योग कर्मयोग कर्म तरीके से योग होगा तेन कर्माणी असन्या तिष्ठाएम प्रवृत्ता कर्म का त्याग नहीं करके उसमें निष्ठाएं प्रवृत्ता वो भी योग कैसे होता है वो भी परम्परा कर्म से कर्मयोग का से अंतगो शुद्धि फिर ज्ञान निष्ठान ज्ञान कष्ट फिर ये भी योग तथ तो। कथम एक न दोनों प्रज्ञा का लक्षण और साधन अभ्यास मत एकेन वाक्यन अर्थय उपदिश्य थे दर्थ वाक्यभेदा द्व्यर्थी जायपाठ एकेन वाक्यन में दो अर्थ कैसे कहेंगे दया अर्थ तो वाक्यभेदा एक वाक्य में दो अर्थ होगा तो वाक्यभेद हो जाएगा न तो लक्षण साधन लक्षण ही साधन कैसे होगा कृतार्थ लक्षण से तत्वरूपत् फलत्व साधनत्व अनुभव जो कृतार्थ हो गया ज्ञान जिसको हो गया कृत अर्थ हो जो अर्थ प्राप्त कर लिया सब कुछ वो तो कृतार्थ हो गया ज्ञान उसका जो रक्षण है उसका तो स्वरूप स्वभावतः जो उसका फल ज्ञान का फल वो साधन के स्वभाव तो ज्ञान का फल है ज्ञान हो गया तो स्वरूप हो फल है वो तो साधन ही होगा जो फल हो साधन ही तो स्थित प्रज्ञा का जो लक्षण है वो साधन कैसे बनेगा और ये एक कि में लक्षण और साधन दोनों कहते ऐसा संक्रांश से साधन तो अनुते सर्वत्र भाष्य में सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रेता रक्षण यानी तानेपदीश्यक्ष साध्यवाद ये सर्वत्र समझना शास्त्रों में जो अभिज्ञानी का रक्षण है कहते हैं स्थित प्रज्ञ से ल, क्या रहता है इत्यादि कहीं भी नहीं ज्ञानी के लक्षणों से दूसरे को पहचानने के लिए हमको ज्ञानी है अथवा नहीं इस लक्षणों के द्वारा हम जानेंगे इसी के लिए कहीं नहीं कहा गया जो शास्त्र में ज्ञानियों का लक्षण कहा जाता है अध्यात्म शास्त्र कृतार्थ का लक्षण जितने वही साधकों के लिए साधन होते हैं साधन उपज क्या साध को यह लक्षणों को यत्म को अपने में डाना चाहिए साधना करना चाहिए इसके लिए लक्षण ज्ञानी का कहा है जो कृता के स्वभाव रक्षण साधना उपदृश्यन साध्यता क्योंकि यन साध्युत्पन्नाबोधस््यध्यवादय गुण बयत्नत न तो साधनूपेण उत्पन्ना प्रबोध से जिसका आत्मज्ञान हो गया अदृष्टिदय गुण अयत्नता विना प्रयत्न गुणस में रहते नहीं साधन के साधन है ज्ञानी का स्वभाव तो लक्षण है तो जो ज्ञानी का लक्षण जहाँ जहाँ सब कहेंगे ये साध के लिए व्यक्त साध्य साधन रूप से कहेंगे, ठीक है यद्यपि से ज्ञानो ज्ञान लक्षण तद्रपेण फल्वाद न कृतार्थ ज्ञानी ज्ञान जो साधनमीग्ञ उसका लक्षण है वो तो फल है उसका न साधन साधन ही साधन तो प्राप्त नहीं करता तथापि तथा तदेव प्रयत्न साध्यते जिज्ञास का ये प्रयत्न साध्य इसे साधना हो जाता है लक्षण चर् ज्ञान सामर्थ्य लब्धम लब न नियते ज्ञानी के लक्षण जो कहा गया है ये ज्ञानी के लिए विधान ही किया जाता है ज्ञान के सामर्थ्य से जो प्राप्त तो होता है स्वभाव लक्षण उसका अनुवाद करते है ज्ञान हो जाने पर उसका ऐसे स्वभाव हो जाता है उसका अनुवाद किया गया न कि ज्ञानी के लिए विधान किया गया ज्ञान हो तो ऐसे करे ऐसा नहीं विजस्व विधि निष्ध राघो वस्तु तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया वो अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, अपने मतलब ज्ञान चिद्र पर अद्वित ब्रह्म उससे भिन्न कुछ भी नहीं दिखता है तो उसके सामने ना विधि वाक्य है न निषेध ना न वेद ना न जगत है न पिता है ना माता है ना ईश्वर है ना, ना, ना, ना, ना, ना जीव है कुछ नहीं एक शुद्ध चैतन्य अपने स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं तो वही सब जो साक्षात्कार ज्ञान है उससे विधि निषेद का विषय ही नहीं इसलिए उसके लिए क्या लक्षण विधान किया जाएगा तेल जिज्ञास साधना अनुष्ठान आए लक्षण अनुवाद एक सुने वो साधना अनुष्ठान है तात्पर्य जिज्ञासु जो वो साधन अनुष्ठान करे इसी के लिए लक्षण का अनुवाद किया गया जो ज्ञान का लक्षण है जिज्ञासको साधन रूप से प्रयत्न पूर्वक अपने में लाए कभी साक्षात क्या होगा तो एक ही तात्पर्य लक्षण में तो तात्पर्य है <kuh> लक्षण का अनुवाद किया गया स्वभाव का तो जो लक्षण है किसके अनुवाद किया गया जिज्ञास के लिए साधन रूप से इसे साधन अनुष्ठान में ही तात्पर्य एक ही में ही तात्पर्य लक्षण में तात्पर्य है नहीं लक्षण का अनुवाद किया साधन रूप से साधक के लिए इसे दो दिव्या दुव, कोई दूसरे नहीं सर्वत्र जहाँ जहाँ लक्षण है वो साधक को साधन रूप से ग्रहण करने के लिए तात्पर्य उक्तर्थ भगव्यम उत्थय यानी यध्या लक्षण यिज्ञासु यन साध्य ये साधना ये प्रजहती यहां काम असुकाम कत्याचरे आत्मेंतुष्ट रागद्वेश दुखेशन विग्रमण सुख सेयतस्व करेंगे ये साधन जो साधन जिज्ञासु प्रयत्न पूर्व को अभ्यास करते करते साधन करता है तो ज्ञान होने पर वो अपने आप ही स्वभावित ही रहते साथित अवस्था में तो प्रयत्न पूर्व निष्काम इच्छा रहित है राज्य समान है द्वंद सहिष्णुत है ये सब प्रयत्न पर करता है ऐसे करते करते पक्को हो जाता है तो साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार होने पर जो पक्को रहोगे परि साधन अभी रूप से उसमें अवस्वभावित तो रहेंगे लक्षणानी भगवान अभास टीका में लक्षणा ज्ञान सामर्थ्य साध्य ध्यान अयत्र साध्या यही जो पहले साधक प्रयत्न प्रता था जो जो सब साधन लक्षण उसमें थे ज्ञान हो जाने से ज्ञान सामर्थ्य से प्राप्त हो जाते हैं अयत्र साध्या प्रयत्न हो या सब उसमें शीतल हो जाते हैं स्थित प्रज्ञास का है इति प्रथम प्रश्न से उत्तर में प्रथम प्रश्न स्थित प्रज्ञ का भाचा साम से क्या तो उसका प्रथम उत्तर जो श्री भगवान वाचा। यदा जा का सर्वान्थमता सर्वा आत्मनेवात्मना चित प्रज्स्तोच्य सेवा आत्मने आत्मना तुष्ट तदा प्रज्ञा उच्यते मन स्थित काम के वाना आत्मा नायक लोक ठीक नहीं अंत समय यह काम है वासना सर्वान प्रकर्षण जहाज पूरा छोड़ देता है नहीं कि थोड़ा छोड़ दिया थोड़ा रखा कैसे नहीं प्रकर्ष न पूरा सर्वान सब इचार वासना क्या कर देता है आत्मनिव आत्मनि तुष्ट आत्मा में ही संतुष्ट प्रत्येक आत्मा में किसके द्वारा तुष्ट आत्मना एव अपने से बाह्य विषय के बिना बाह्य विषय लाभ निजपक्ष करके अपने से संतुष्ट है संतुष्टि तैयारी तो का काम त्याग प्रकर्ष प्रजाति प्रकर्षण है सेसन प्रा आत्मनिष्ठ क्योंकि काम इच्छा आत्मा से वैशेषिक न्याय के तथा होटी की तेसा मनोवृष्ट शुते श्रुति में भी कहा मन सर्व मन मन रूप है मनोगता भगवान करते का मनोगता उत्तर आत्मन इदर भारत निर्दय चौद्यम अनुभव है प्रजासीकर्षण जहाँ वह परत्यजते यदास्म का सर्वा का समस्ता का इच्छा भेदरी पार्क मनोगता मनसी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मन प्रविष्ट चेतरी सर्वकाम परत्यागे सुष्टिकारनाभा सभी उन्मत् प्रमत प्रवृत्ति उच्य से आत्मनिव प्रत्यत्म कर आत्मशेन बाहेलाक्ष काम आत्मन्य आत्म सर्वे मनोगता मनसी परिचर आगे कहतेम पचयी आत्मने अपना पुस्तके तो से होगा सर्वकार से त्याग कर दिया तुष्टि संतोष का कारण ही नहीं रहा तुष्टि कारण बाबा आई शरीर प्रभल का भावार विद्युत सर्व प्रवृत्ति तो प्रभु तो कुछ इच्छा नहीं रही विद्वान के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं को तो क्षमा तो देगी ले बात नहीं शरीर धारण निमित्त से केवल सदर धारण के, के थोड़ा अपना जो करेगा इतने करेगा और कुछ नहीं रहा तो उन्मत्त प्रमत् प्रवृत्ति प्राप्त फिर उन्मत्त और प्रमत् जैसे प्रवृति हो जाए टीका नहीं उन्मत्त प्रमत्त कैसे उन्मादवान उन्मत्त उन्मादी को उन्मत्त करते अर्थात विवेक विरहित बुद्धि समी विवेक के बिना ब्रह्म बुद्धिवादी को उन्मत्त करें और प्रकर्ष अनुभव बड़े मदा हस्त होकर के बहुत प्रकट होने पर प्रमोद प्राप्त करता है बहुत हस्तावन से क्या होता है विद्यमान होती विवेकम निर्सन विवेक रहने पर भी बहुत प्रमा प्रमोद हो गया आज तो विवेक छोड़ करके भ्रांत व्यवहारण भ्रांत जैसे व्यवहार करते था था। तो प्रमर्थक आते उन्मत्त तो हो गया विवेक रहित होकर के भ्रम भ्रांत और विवेक होने पर भी अत्यधिक प्रकर्ष मत प्रमोद होने के कारण विवेक को छोड़कर भांत जैसे व्यवहार करता तो प्रमोद वही से ज्ञानी उन्मत्त प्रमोद प्रभुत्व हो जाए प्रभुति प्राप्त आई थी तो उच्चते इसलिए कहते नहीं आत्मनिर्भर आत्मना आत्मनिर्वात प्रति प्रत आत्मस्वरूप नहीं किए प्रत्येक तो आत्म स्वरूप आत्मनी ही आत्मनीसंतुष्ट असंतुष्ट किसके द्वारा आत्मना, आत्मना मतलब बाह्य विषय के बिना उत्तराधम अवतारे व्यापन उच्यते प्रवृिपा उच्यते आत्मनिव आत्मना आत्मनिव प्रत्येक का आत्मस्वूपे कामना के साथ जो न आत्मना आत्मा के स्वे अपने सही उसका अर्थ क्या है स्वयन का अर्थ बाह्यलाभ निरपेक्षा बाह्य वस्तु लाभ की अपेक्षा नहीं करके ही संतुष्ट है तुष्ट परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभ न्यस्मात् अलम प्रत्यवान चित परमार्थ दर्शन रूप जो अमृत रस परमार्थ जो साक्षात्कार हो गया ये अमृत रस लाभ हो गया आनंद उससे अन्यस्मत अलम प्रत्यवान और जो परमार्थ परमानंद प्राप्त हो जाता है नंद जितने क्या अरम पर्याप्त हो गया बहुत हो गया कोई जरूरत नहीं जैसे भोजन करते समय बहुत अच्छे सुंदर बहुत अच्छा भोजन कर लेने के बाद रुखा सुखा कु करके रुके देखाएगा तो या सुखा पूरी लेकर कोई उसमें फर्च तो है पूरा भोजन हो गया कल लेकर कर आते हैं और ये फलार दर्शन से जो अमृत रसदारृप्त हो गया अन्य स्म अलम प्रत्यवान अलम अलंप अव्य पर्यावरण तो स्वस्थ ठीक आत्मनिव आत्मनि एवकार से आत्मनाथ संबंध देते थे दोनों आत्मन एव आत्मनाव एवकार दोनों के साथ मध्यम करके ध्यान के दोनों के बीच में एक एक प्रकार से हो जाए तो इधर प्रकाश करेगा बाहर प्रकाश करता दोनों तरफ तो ये कार्य बीच है आत्मनि एव आत्मना आत्मनि एव आत्मनाव आत्मा में ही संतुष्ट और से ना्य विषय के बिना इसको देते सैन ही इस बाह्यलाभ निरपेक्षण तृतीम स्पष्ट है बाह्यलाभ निरपेक्ष संतोष के स्पष्ट करते कैसे परमार्थ दर्शन रूप अमृतर स लाभ से अन्य विषय से, से अलंकृत्यवान हो गए हित प्रज्ञा प्रज्ञा बहु विषय आसता चम विवेक सज्ञा स्थित प्रख्या प्रतिष्ठि प्रख्ञा आत्म विवेक जो आत्म अनात्मक विवेकजनेमसी परम ब्रह्म सस्थित प्रज्ञा विद्वान्द्य टीका स्थित प्रज्ञ पदम विभवे प्रज्ञा प्रतिबंध सर्व काम विगमावस्था सदा तदा स्थित प्रज्ञा कहा जाता है तथा तो कहू प्रज्ञा के प्रतिबंध के सर्व काम जितने वासना है सब ज्ञान का प्रतिबंध के सब काम प्रतिबंध को थोड़ा सा को तो कार्य नहीं बनेगा काम ही प्रतिबंध के प्रज्ञा का सर्व काम विगमावस्था इसलिए प्रजा यदा कामान सर्वान सब काम है प्रतिबंध को उनके बीगा ही सदा सब चित्र परिजन कहा जाता है उत्तम एवं प्रपंच इसको विस्तार कर पाते सब कामना त्याग करे क्या त्याग करना कामना त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशन पुत्रेश वित्तेषण लोकेशन तीन दोजार। पुत्र प्रकार पुत्र शिष्य भक्त की पुत्रेशना धन सम्पत्ति वित्त में जितने प्रकार धन सम्पत्ति सब प्रकार स लोक हमें आचार के ये त्यक्ता पुत्रित्तलोक तो ये लोकेशन स्यक्तपुत्रवित्तलोक तो सन्यासी किसको कहते वास्तव तो आत्म आत्मा, राम। आत्मा नियो आराम आत्मक्रीड आत्मनिव क्रीड़ा से स आत्मक्रीड क्रीड़ा ये आत्मा और कुछ बाह्य वस्तु के अच्छा वस्तु में टीका आत्मा जिज्ञास जो पहले आत्मा की ब्रह्म जिज्ञासा होती है जिज्ञासा न वैराग्य द्वारा विवेक करने पर वैराग्य होने से सर्वेक्षण त्यागात्मक संन्यासम आसाध्य है वैराग्य होने से ही संस है संन्यास क्या है सर्वेक्षण त्यागात्मक संन्यासा त्याग सर्वेक्षण त्याग त्याग आत्मा से आत्मा स का ये स्वरूप है सब इच्छा का त्याग सब इच्छा का त्यागात्मक संन्यास आशा दे प्राप्त करेगी श्रवण तो संन्यास करने के बाद सब इच्छा त्याग करने क्या करना है श्रवण आदि आवृत्तिया संन्यास से ते श्रवण को संन्यास लेने के बाद श्रवण स्रवना, श्रवण आदि श्रवण स्रवना मनन लीजिए कितने करना है आवृति आवृति का शक्ति ब्रह्म सूत्र है बार बार करने से आसुत्य रामूत्य कालम नए निदान से चिंतना और नवसर किंचित साम मना कर भी अवसर नहीं मिलेगा सोने तक मान्यता प्रतिदिन सोने तक ऐसे मान्यता बार बार जब साक्षात्कार ये दिष्ट फल है प्रवण मना निधि आसन का फल प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो फल प्राप्ति पर्यंत करना पड़ता है जैसे भोजन तृप्ति के लिए तृप्त होने तक भोजन करना होता है ठीक इस प्रकार इस श्रवण मनन आसन का फल अदृश्य नहीं करेंगे आगे बढ़ने के बाद फिर कहीं मिलेगा वो नहीं अभी उसका फल प्राप्त होता है इसलिए फल प्राप्ति तो करना पड़ता है दृष्ट इसलिए तद तो ज्ञान हम ज्ञान प्राप्त करेगी तस्वीर आसक्त किया विषय वैमुख्य ना फिर उसमें ही आसक्ति उसमें हो गया विषय वैमुख्य ना अभिष्ठ और विषय से पूर्ण अवंबर के हो गया वो तब फल होता विषय विमुकोन से आत्म साक्षात्कार करें तो परितोष संतोष तत्व प्रति लगभग आत्मा में स्थित संतोष प्रज्ञा व्यापेश स्थित तत्प्रज्ञा से व्यापेश तथप्रज्ञा व्यप्रदेश क्रम भजते तीत प्रज्ञा व्यपेश भाग हो जाता है व्यापार सब लोगों को कंपनी स्थित सात करज्ञा को दिद्धार दिद्धार दिद्धार आत्मने आत्मना ठीक है लक्षण भेद अनुवाद द्वारा विधि विश्व एक कर्तव्यंतरम उपरी से लक्षण विशेष अन्य लक्षण का करते ज्ञानी क्या लक्षण इसके द्वारा क्या करना चाहते है जो विविध से जिज्ञास उसके लिए कर्तव्य अन्य कर्तव्य उपदेश करते ये पहला गया लक्षण क्या है सर्व काम त्याग ये ज्ञानी ही क्या है कहा गया साधकों को सर्वरे का त्याग करना चाहिए सब इच्छा का त्याग कर दे तो तभी संन्यास वास्तव होता है सर्वण आदि फलप्रद होते है तो साक्षात्कार होता है ये प्रतिबंध के ज्ञान का इच्छा एक हो गया अभी दूसरे कर्तव्य का मना सुखे स्विगत सुख सुगत सुन राग भय क्रोध भय क्रोध तीत धेर मुनिच्य मुनि सुखि दुख सु विभिन्न प्रकार दुख तीन प्रकार है आध्यात्मिक आधिभूति का आदिद्वैन अभी बताएंगे वैसे टीका मैं अनुद्विघ्नम मनोयस्य सा अनुद्विघ्न हाँ हाँ और को प्राप्त नहीं करता है दुख का होने पर पक्षी भी तरह संचलित नहीं होता मनो दुख मिले अवश्य कोई मतलब अपने स्वरूप चिंतन दुखेश् अनुग्न मना सुखेशगत स्पृह स्पृह कृष्ण सुख प्राप्त होने पर कृष्णा और मिले बहुत अच्छा ऐसा नहीं विगत स्पृह बीहत राग भय क्रोध राग असल भय और क्रोध राग भय क्रोधा बीहता नष्ट होगी इसमें आसलते नहीं ना भय ना क्रोध है भय कुछ नहीं प्रार्थ्य में जितने मृत्यु से भय करते मृत्यु भी जब तक आएगी तब तक कोई नहीं कर सकता कोई तो नश्चिंत केवल आत्म आत्मचिंतन करना है इस जन्म में जो सुख दुख प्राप्त है प्रार्थय क्या देना उसको जितने सोचने पर भी नहीं सब चाहते बहुत बड़े सुखी होने के लिए सब नहीं पाते दुख भोगना ही पड़ता है सबको ये कारण क्या है अपनी क्या बात कर्मफल भोगना ही पड़ता है तो निश्चय करके प्रार्थी को छोड़ करके आत्मचिंतन करना चाहिए थी तिता धीरे मुनि उसको मुन कर देता है इस आदर को करना चाहिए सुखों में दुख प्राप्त संचालित होकर के छोड़ दिया साधना सुख तो तिसना। मिले या तो अत्यधिक खुद करके कृष्ण कृष्ण और मिले होकर के अभी साधना छोड़ देता है बड़े कुछ होकर भैया क्रुद तो ये सोलह आसक्ति राय दे सब साधना नहीं करना चाहता दिक्कत के लिए दुखेश आध्यात्मिकाप्तिषु आध्यात्मिक आदि आदि आध्यात्मिक दुख ठीक है ज्वर शिरोगा दुखा आध्यात्मिक ज्वरा, शिरोग आदि से सब जो रोग होते सबू योग्य आध्यात्मिक दुख है आदिशब आधिभति आधिभति के भूत समझे अन्य भूत के द्वारा ज्याग्र सर्पादि चलता योग्य आधिभति व्याख्यास तो प्रचार जो कष्ट होता है और आधिदेविका क्या देव संबंध अतिभा तो वर्षादी निमित्ता बहुत चंद्रवात वर्षा खानी ये तो होते हैं आधिदेविका ये दुख तो भी बहुत तो तो दुख होगा हो हो ही न उद्विघ्न मनुष्य उद्विघन नहीं होता है तो दुखे अनुद्विग्न मना न उद्विघ्न त्यास राष्ट्र विद्या न उद्विघ्नम उसका न प्रक्षुभित शिव सचलन दुख प्राप्त जिसका संचलता नहीं होता है सोय अन्द्विघ्न मना उपरांता उक्ता दुखा प्राप्त परहराक्षम से कर साम <coughs> तद अनुभव परिभावित दुख अनुभव से सर्वत् प्राप्त अनुभव करता है परिता भावित सर्वत प्राप्त दुख परिभावित फरितम तो प्राप्त दुखम उद्वेग ये होता है जो नहीं कर सकता है तो सर्वत प्राप्त होता है दुख उद्वेग तेना सहित मनोष ऐसे उद्वेग सहित मनुष्य स नव ऐसा नहीं होता है दुख प्राप्त जिसका मन क्षेत्र संतुलित नहीं होता है मनोज से न उद्विघन पूर्व न जिसका मन इससे उद्विघन नहीं होता है दुखानी दुख भगवत मत ही दुखद सुखा जैसे दुख तीन प्रकार आध्यात्मिक आधिभौतिक आधि दैविकों सुख भी तीन प्रकार ऐसे मानकर सुखे प्राप्ति सुख तथा कहसे आध्यात्मिक आदि सुखे प्राप्ति प्राप्त सस्ते ते क्रिया कृष्णा से सभी ऐसे प्राप्त होने पर भी विगत स्क्रिया चाहते कृष्ण कैसे समाप्त होती टीका अज्ञात से ही प्राप्तानी सुखानी अनुविवर्तन थे कृष्णा अज्ञानी के सुख प्राप्त हुआ उसके पीछे कृष्णा बढ़ जाते ओ, बहुत बढ़िया और मिले और मिले हमेशा मिले ये ये अब विद्युत नहीं, वन, नहीं। ये वैधर्मिक स्थान देते हैं उसके विलक्षण करते न अग्नि भी वो ईंधन आदि आधार में सुखाने अनुवर्धनते अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है किंतु ज्ञानी के लिए सुख प्राप्त होने से वो बढ़ना नहीं न अनुवर्धनते नहीं वो जानता है कुछ मतलब अपना स्वरूप आनंद ही सत्य तो जैसे वैसे ही का सुख है अपना स्वरूप आनंद का प्रतिबिंब है ये छूटे इसी करके उसमें बुद्धि अपने स्वरूप का आनंद का प्रतिभा हुआ उसको सुख मान के वैज्ञानिक खुल जाता है ये जानता है कुछ नहीं कर्म फल ऐसी दिखता है वास्तव स्वरूप ऐसे कुछ नहीं बहुत जन्म चले गए बहुत सुख भोग लिया कुछ नहीं इसलिए उसमें तृष्णा करने कुछ नहीं मुख्य लक्ष्य सामने है देह को प्राप्त करना इसे सुख से विगत रिहा तृष्णा समाप्त होती यहाँ धाइनादर अभ्यास का अग्निजन सेवर्धन पाठरुवर्धते वह विवर्धते पश्चात बढ़ते तथा अज्ञा सुखा उपनता उपनति प्राप्त अवर्धम बढ़ते कृष्ण भड़ती विदेशो न पा अनुवर्तते कि दुख देखी से तृष्णा बढ़ती नहीं न ही गणीर अदाय उपगतमअि अधिक अदाह प्राप्त नहीं करते दाह प्राप्त करते अदाय पानी से बढ़ते नहीं जिज्ञासना सुख दुख हो तृष्णा उद्वेग हो न करते समा जो तो जिज्ञास ब्रह्म जिज्ञासे सुख में तृष्णा दुख में उद्वेग नहीं करना रागस््रोधस्थता बीच में रागभय क्रोधनेग क्रोध से तभी तस्में भयच क्रोधस्थातागता रागभय क्रोध यहां सभी तेज तीतधि अथ स्वीत प्रज्ञ मुनि सन्यासी तब का अनु, अभिनवेश रजनात्मकृष्णा राग, राग कार्तवती अस्तु में अभिनवेश रंजनात्मकृष्णा बहुत बढ़िया कृष्ण विशेष राग पर्ण अपकृत अपकारिक तो गात्र गात्रित्रदि विकार कानम भय। अपकार से गात्र आदि विकार होता भय हो जाता है क्रोधस्तु पर आत्मा परवस करके सार प्रवृति हेतु ये क्रोध है अपना दूसरे दूसरे दोनों का अपकार केर करने के लिए प्रवृति होती है जब क्रोध बढ़ जाता है दूसरे अपकार करता है अपना भी अपकार करता है कोई क्रोध होकर अपने वस्तु को फेंक देते तोड़ देते और आजे तो अपना संगे तो बुद्धिवृत्ति विशेष ये बुद्धि की वृत्ति मनुते ही मुनि मनन करता है हे आत्मित ज्ञानी मनुते मुनि संयासी सुखाद विषय तगा अभावस्था युखादी विषय में तृष्ण नहीं दुख मेंगन रागभ नहीं तदा तीत मुनि चलते तथा शब्द से शो oh, न